भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन आलोचन उपरयुक्त बातों का मनन करने से यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः बौद्ध दर्शन उसी तत्व का निरूपण करता है जिसे हम आस्तिक दर्शनों में पाते हैं भेद है केवल उनके विशेष विवरण में उद्देश्य भी तो दार्शनिक विचारों का एक ही है दुख की आत्यंत की निवृत्ति दार्शनिक परम तत्व की खोज के लिए भी जिज्ञासा दुख के अनुभव से ही आरंभ होती है और दुख के आत्यंतिक निवृत्ति के साथ साथ उस जिज्ञासा की निवृत्ति भी होती है इन बातों में किसी मत में कोई भी भेद नहीं मालूम होता जिस प्रकार आस्तिक दर्शनों में दृष्टिकोण के भेद से ही परस्पर भेद है उसी प्रकार एक दृष्टिकोण बौद्धों का भी है सभी तो एक ही मार्ग के पथिक हैं कोई आगे है तो कोई पीछे शंकर के अद्वैतवाद तथा नागार्जुन के शून्यवाद में तो केवल शब्दों में ही भेद मालूम होता है व्यवहार से लेकर परमार्थ तक दोनों का विचार एक सा ही है दोनों के ही लिए संसार तुक्ष है अविद्या का जामो है तथापि इसी के सहारे परम तत्व की अनुभूति हो सकती है दोनों मतों में परम तत्व अवांग मनस गोचर है दोनों ही परम पद की प्राप्ति के साथ साथ परमानंद तत्व में लीन हो जाते हैं इसीलिए नागार्जुन ने कहा भी है प्रपंचोपम शिवम अंत में एक बात कह देना उचित है कि बौद्ध दर्शन भी भारतीय दर्शन है और बौद्ध की संस्कृति भारतीय संस्कृति ही है इसमें बड़े बड़े विद्वान हुए जिनकी ठोस विद्वत्ता का प्रमाण उनके ग्रंथ ही हैं परंतु यह मानी हुई बात है कि तर्क वितर्कों के द्वारा बाद को बौद्ध दर्शन का बहुत विस्तार हुआ इस मत के अनेक आचार्य हुए जिन्होंने अपने अपने नवीन विचारों को समय समय पर प्रकाशित किया इसी कारण बौद्ध मत में भी अनेक अवंतर भेद हैं इन सब का विचार विस्तार के भय से इस ग्रंथ में नहीं किया जा सका प्राचीन परंपरा के अनुसार बौद्धों के मुख्य सिद्धांतों के आधार पर तत्व दृष्टि से दार्शनिक विचारधारा के क्रमिक विकास को ध्यान में रखकर आध्यात्मिक विचारों का ही संक्षेप में यहाँ विवरण दिया गया है बौद्ध मत के अधह पतन के कारण इन सभी बातों के रहने पर भी बौद्धों का अधह पतन भारतवर्ष में ही हुआ इसके कारण स्थूल इस दृष्टि वालों के लिए निम्नलिखित हो सकते हैं पहला अनधिकारी लोगों को उपदेश देना दूसरा संघ में प्रवेश के नियमों में शिथिलता तीसरा बुद्ध के उपदेशों को लिपिबद्ध न करना चौथा संघ के सदस्यों में वयमनस्य तथा असंतोष पांचवा अपने को भारतीय संस्कृति के अंतर्गत न समझना और पृथक होकर रहना छठवां संघ के सदस्यों में प्रतिकार परता की भावना सातवां वेद वर्णाश्रम धर्म तथा संस्कृत भाषा की तरफ औदासीन्य तथा अवहेलना आठवां संस्कृत भाषा के स्थान में पाली भाषा को अपनाना नौवां ईश्वर के अस्तित्व का उद्घोषपूर्वक खंडन करना दसवा एक नित्य आत्मा को न मानना अंत में अधिकार संपत्ति तथा प्रभुता के लिए प्रयत्नशील होना तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त कर लौकिक विषयों में संलग्न होना तेरह आस्तिक विद्वानों से संपन्न मिथिला की सीमा पर बौद्ध मत का प्रचार करना चौथा विदेशी लोगों के आक्रमण पंद्रह सांप्रदायिकता की अत्यधिक भावना जिसके कारण उनकी विद्वता ने भी सांप्रदायिकता का स्वरूप धारण कर लिया